विवेकानंद साहित्य स्फुट विचार तुम किसी को चोट पहुंचाकर शांत नहीं बैठ सकते यह एक आश्चर्यजनक यंत्र रचना है तुम ईश्वर के प्रतिशोध से पलायन नहीं कर सकते काम अंधा होता है और वह नरक में ले जाता है प्रेम अनुराग है जो स्वर्ग में ले जाता है राधा और कृष्ण के प्रेम का काम भाव की धारणा नहीं है राधा कृष्ण से कहती है यदि तुम अपने चरण मेरे हृदय पर रख दो तो सारे काम भाव अंतर ध्यान हो जाएंगे जब सार तत्व मिल जाता है तो काम नष्ट हो जाता है और केवल प्रेम रह जाता है एक कवि एक धोबीन से प्रेम करता था स्त्री के पैरों पर गर्म दाल गिर पड़ी और कवि के पैर झुलस गए शिव ईश्वर के उदात्त रूप हैं कृष्ण ईश्वर के सुंदर रूप प्रेम परिपक्व होकर नीलिमा में परिणित हो जाता है नीलवर्ण प्रबल प्रेम का संकेतक है सालोमन ने कृष्ण के दर्शन किए यहाँ कृष्ण के सभी ने दर्शन किए अब भी जब तुम प्रेम पाते हो तुम राधा के दर्शन करते हो राधा बनो और अपना उद्धार कर लो और कोई मार्ग नहीं है ईसाई सालोमन का गीत नहीं समझते इसे वे संघ के प्रति ईसा के प्रेम को प्रदर्शित करने वाले ईश्वर प्रेरित वाक्य कहते हैं वे इसे प्रलाप मानते हैं और इससे कोई कथा गढ़ लेते हैं हिंदुओं का विश्वास है कि बुद्ध अवतार थे हिंदू ईश्वर में संदेह रहित विश्वास करते हैं बौद्ध मत यह जानने का प्रयास नहीं करता कि वह ईश्वर है भी या नहीं बुद्ध हमें व्यवहार में लगाने के लिए आए सदाचारी बनो वासनाओं का नाश करो जब तुम स्वयं जान जाओगे कि द्वैत या अद्वैत कौन दर्शन ठीक है केवल एक है या एक से अधिक है बुद्ध हिंदू धर्म के सुधारक थे उसी मनुष्य को माता पुत्र के भाव से देखती है जबकि पत्नी भिन्न भाव से देखती है और भिन्न फल होते हैं दुष्ट स्तर में दुष्टता देखते हैं पुण्यात्मा उसमें पुण्य देखते हैं वह सभी रूप स्वीकार कर लेता है वह हर व्यक्ति की कल्पना के अनुसार ढाला जा सकता है विभिन्न घटों में जल विभिन्न आकार ग्रहण करता है किंतु जल उन सभी में होता है अतएव सभी धर्म सत्य है ईश्वर निर्दय है और निर्दय नहीं वह एक साथ सत है और असत भी अतएव वह सर्व विरोधाभासी है प्रकृति भी तो विरोधाभास के समूह के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है